आज अठारह दिसंबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरियात्री का आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम आणवों पाए का अध्ययन जारी रखते हुए इस बात का थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करेंगे हम तो अध्ययन कर रहे हैं वो आव उपाय है और वो किस तरीके से काम करता है और हमारे जीवन में क्या कर सकता है आणुव उपाय वो है जो एक साधारण व्यक्ति को जो मन बुद्धि अहंकार को अपना अंतिम सत्य समझता है कि मैं मन हूं मैं बुद्धि हूं और इस शरीर के साथ जो मेरा जुड़ाव है बस वही मैं हूं उससे आगे वो नहीं सोच पाता उस व्यक्ति को आपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए जो प्रथम कदम है वो है आणु उपाय अगर हम कहें कि तो हम कभी कि एक अत्यंत छोटे से छोटे उदाहरण से या दो लाइन में समझ तो बिल्कुल ठीक दो लाइन में एक बार समझी जा सकती एक साधारण बोलता तो तो तो तो है कि बहुत साधारण बात है से हर कोई कभी ना कभी इस बात का बोल देता है कि बहुत परेशान हूं या मैं बहुत दुखी हूं आड़ोपाय का अध्ययन कर रही है और जो व्यक्ति अब शाम्भ उपाय की पात्रता हासिल करने के कगार पर तो वो बोलेगा या बड़ा दुख है मैं दुखी हूं ये, ये दो वाक्य, दो वाक्यों के फर्क आणु उपाय का साधक जो अब तक आणुपाय से बाहर नहीं आ पाया पूरी या वो नहीं समझ पाया अपनी स्वयं के वास्तविक अस्तित्व को वो बोलते दुखी हूं जैसे उस प्रज्ञा जो हमने पिछली बार कहा था धी वर् सदिया ना वो प्रज्ञा जो हमारा सिक्स हमारे भीतर झांकने की क्षमता देती सचमुच में पांच इंद्रियों से हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकते ये सारी इंद्रियां एक्स्ट्रोवर्ट हैं बहिर्मुखी हैं इनका बहाव संसार की दिशा में और यह बहाव वस्तुओं से जाके जुड़ जाता है व्यक्तियों से जाके जुड़ जाता है इस बहाव के द्वारा हम स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते स्वरूप का अनुभव करने के लिए एक छठी इंद्रिय की जरूरत होती है जिसको हम यहां पर धी बोलते हैं यह वो प्रज्ञा है जो स्वयं का अनुभव करने की क्षमता रखती ईश्वरीय प्रज्ञा है इसी को रितंबरा बुद्धि भी बोलते हैं इसके द्वारा हम अपना स्वरूप का निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा एहसास है जिस खोज को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 आपको एक सूत्र मिल गया वो प्रमेय के रूप में मिल गया आपको किताब मिल गई प्रमेय के रूप में मिल गई आपको एक सफलता मिल गई ये भी आपका एक प्रमेय है लेकिन स्वरूप का एहसास प्रमात रूप में होता है शिव की खोज प्रमात्र रूप में समाप्त होती है हमारी एक सबसे बड़ी जो गलती एक सामान्य बुद्धि की होती है वो हम शिव को वस्तु की तरह प्राप्त करने की कोशिश करते हैं सत्य को वस्तु की तरह प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उस एहसास को वस्तु की तरह प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और यह कोशिश इसीलिए हमेशा असफल हो जाती है, कि हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें दर्शन दे दे ईश्वर हमें अगर है तो हमको दिखता क्यों नहीं यह प्रश्न सामान्य जन अक्सर उठाते हैं कि जब ईश्वर है तो हमको क्यों नहीं दिखता हम ईश्वर को क्यों माने जब हमको दिखाए न दिखने है कि जब ईश्वर ही ईश्वर को देख है। तो देखने की कैसे देखें दृष्टि से जब हमारी शांत होती है उनका भाव बाहर बंद होता है तब उस शांत चित्तता में एक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 वो अपनी इंद्रियों को समेटने से आएगी इनका जो बहाव बाहर की तरफ है संसार की तरफ है लगातार उसको शांत करने से अपने आप वो प्रज्ञा प्रकट होगी तो हमको हमारी खोज जो इमीडिएट टारगेट है हमारा आणवों पाए में वो है हमारी अपनी जीव चेतना को पहचानना तो अपनी जीव चेतना याने लिमिटेड कॉन्शियसनेस हमारे शरीर तक जो सीमित चेतना है उस चेतना को पहचाने यानी हम देह अहंता और पुरियाष्टक से हट के अपनी चेतना को पहचाने ये हमारे इमीडिएट टारगेट आणवोपाय का है शाक्तोपाय का टारगेट तब है जब इसको पहचान लें अपनी चेतना को कि मन बुद्धि अहंकार और शरीर को ऊर्जा देने वाली जो चेतना है वो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसके बाद शाक्तोपाय शुरू होता है शाक्तोपाय करता है उस चेतना को विश्व चेतना से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ता है तब इसका विश्वाहंता का एहसास होता है कि सब कुछ मेरा अपना स्वरूप है क्योंकि उसी चेतना से सब कुछ बना है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 प्रमेय की तरह देखें इस बात का एहसास हो सकता है कि जब हम सब कुछ मैं हूं तो फिर किसी वस्तु को प्रमेय की तरह क्यों देखें चेतना के तीन स्तर हैं पहला है एनिमल कॉन्शियसनेस जीव चेतना दूसरा है गॉड कॉन्शियसनेस या ईश्वर चेतना और सर्वोच्च ईश्वर यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सर्वोच्च ईश्वर चेतना तो हम पहली से सीधे सीधे तीसरी सीढ़ी पर ही जा सकते आज पहली सीढ़ी हमारी जब हम बोलते हैं आत्मा चित्तम हमारा अपना परिचय मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा अहंकार मैं बोलता दुख मैं लुट गया मैंने ऐसा काम कर दिया इस तरह जब हम बोलते हैं हम इस शरीर की अहंता से जुड़े होते हैं जब इस शरीर की अहंता को धीमे धीमे त्यागते हैं तो हमको इस शरीर और इससे जुड़े हुए सारे गुण सबसे पहले प्रमेय की तरह देखना पड़ता है वस्तु की तरह देखना पड़ता है तब हम यह कहना छोड़ देते हैं कि मैं दुखी हूं और फिर हम कहते हैं यह दुख है ये सुख है यह परेशानी है बजाय यह बोलने के कि मैं परेशान हूं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं जब यह दुख है यह परेशानी यह प्रमात्र और प्रमेय के बीच एक दूरी बनाई हमने मैं दुखी हूं यह हमने अपनी चेतना को उस दुख से जोड़ दिया इस दुख को जोड़ने में उन रुद्रों का हाथ उस मातृका का हाथ है जो आपको मुक्ति के राह को रोके हुए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 पहले ईश्वर चेतना के दर्शन कराएगी और फिर सार्वभौम ईश्वर चेतना तक ले जाएगी वह अघोर शक्ति दूसरी है घोर शक्ति जो आपकी आध्यात्मिक राह को रोकेगी जब आप ऐसा करना चाहेंगे कि जो कुछ हम यहां आध्यात्म का समझते हैं उसमें जब इंप्लीमेंट करना चाहेंगे अपने जीवन में कुछ भी उतारना चाहेंगे तो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 पर चलने में असफल हो जाता और तीसरी है घोर घोरतरी शक्ति अघोर घोर और घोर घोरतरी शक्ति जो सबसे प्रबलतम शक्ति है वह घोरतरी शक्ति वो सतत आपको सेंसुअल प्लेजर की तरफ ले जाएगी और दुख में डाल देगी उस समय हम छटपटाते हुए उसी से संघर्ष करने में पूरा जीवन बिता दे हमको किसी लालच में डाला कुछ मिला कुछ लेने गए लालच बड़ी कुछ और लेने गए लालच फिर बड़ी फिर कहीं ठोकर का फिर गिरे लेकिन वो लालसा फिर उठ खड़ी हुई फिर हम और उसी दिशा में बढ़े इस तरह से ये कहानी पूरे जीवन को लील जाती पूरा जीवन को खा जाती है ये घोड़ तरी शक्ति है कभी तो भी हम कुछ भी आध्यात्म में कुछ करने की कोशिश करते हैं सोचते हैं कि हम जीवन में अब ऐसा करेंगे अब दुखी नहीं होंगे अब क्रोध को देखेंगे सुख को देखेंगे दुख को देखेंगे इनको प्रमेय बना लेंगे ये हमारा इमेजिएट टारगेट है आण उपाय लेकिन ऐसा नहीं हो पाता हम दुख हमारा हमारे भीतर छू लेता है हमको हमारा सुख हमको भीतर छू लेता हमारा क्रोध हमको भीतर तक छू लेता है जब हमारा पूरा बीइंग, पूरा अस्तित्व क्रोधित हो जाता है जब पूरा अस्तित्व दुखी हो जाता है पूरा अस्तित्व तो सुखी हो जाता है ये हमारी घोरतरी शक्तियां हमको उस आनंद से वंचित रखती हैं जो हमारी आत्मा का स्वभाव है हमारी चेतना का स्वभाव आनंद है को उस आनंद से दूर रखती वो है वह घोरतरी शक्तियां इसलिए इन तीनों शक्तियों को पहचाने अघोर शक्ति घोर शक्ति और घोरतरी शक्ति तीन शक्तियां हैं और सबसे प्रबलतम जो हमारे आसपास है जो हमको सदा अपने आसपास एक नूस एक पाश लेके हमारे सिर पे बैठी होती है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 एक वर्ग है। और व्यंजनों के आठ वर्ग ये मिलके कुल नौ वर्ग इसमें स्वर शिव हैं वो सारे व्यंजन शक्ति का विकास है स्वर 16 है यह पहला वर्ग है यह सब शिव है और व्यंजन क से क्ष तक के पचास व्यंजन है यह समस्त शक्ति का विकास है इसलिए अ से अह तक इनको हम बीज बोलते हैं।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 उस इच्छा के होते ही उस शक्ति ने इच्छा का रूप धर लिया और उसका नाम हो गया इच्छा शक्ति जब वो अकेली थी स्वतंत्र थी तो अति आनंदित थी क्यों कि जब कोई भी समस्या ना हो तो सिवाय आनंद के कुछ भी लेकिन जब इच्छा हुई कि मुझे कुछ करना है तो पहली समस्या सामने आई कि मुझे ब्रह्मांड बनाना है उस शक्ति ने स्वरूप लिया इच्छा का तब उसने भिन्नता की कल्पना की कि एक धरती बनाई जाए कुछ जीव बनाए जाए एक चंद्रमा हो एक सितारा हो एक अंतरिक्ष हो इन सब की उसने कल्पना थी भिन्नता की कल्पना की और उसी समय इस इच्छा शक्ति ने ज्ञान शक्ति का रूप ले लिया और जब निर्णय लिया कि इसको इस तरह बना लिया जाए इस ब्रह्मांड को तो उसी इच्छा शक्ति ने क्रिया शक्ति का रूप ले लिया पावर ऑफ एक्शन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 ये जो हमारा सीमित जीव है वो बना ज्ञान शक्ति से जिसको हम सब कोई मैं मैं मैं बोलता है आप भी मैं बोलोगे मैं भी मैं बोलूंगा और जो कोई भी है वो मैं बोलेगा हर एक के भीतर अपना एक विमर्श जो अपने आप को पहचानता है वो पहचानने वाला ही उस ज्ञान शक्ति से बना है उसका नाम है सीमित जीव या लिमिटेड कॉन्शियसनेस एनिमल कॉन्शियसनेस जिसको हम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 और मेरा संसार है हरेक का अपना संसार है तो जो संसार बना है वो क्रिया शक्ति से बना है और जो मैं हूं वो ज्ञान शक्ति से बना है तो ज्ञान शक्ति ने मैं का रूप लिया क्रिया शक्ति ने ये संसार का रूप लिया तो जब संसार बनाया तो उसमें भिन्नता डालने के लिए सबसे पहले मात्रा का हुई दोगुनी जब उसने बीज और योनि का रूप लिया जो स्वर और व्यंजन बने उसके बाद हुई वह नौगुनी जब उसने अ वर्ग, क वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग क्ष वर्ग इस तरीके से अलग अलग ग्रुप बनाए तो इसमें अ वर्ग मात्र का और क से क्ष वर्ग तक ये आठ उसकी घोर शक्ति है और कवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, ये आठ शक्तियां क वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग यह प्रतिनिधित्व तो हैं पूर्याष्टक पूर्याष्टक यानी मन बुद्धि अहंकार रस स्पर्श रूप रस और गंध ये आठ पूर्याष्टक है तीन तो हमारा अंतकरण इंटरनल अपेरेटिस जिसमें मन बुद्धि अहंकार आते और हैं और पांच तन्मात्राएं जो संसार में खींच खींच के ले जाए रूप आपको खींच के ले जाएगा रस आपको खींच के ले जाएगा स्पर्श आपको खींच के ले जाएगा गंध आपको खींच के ले जाएगी और शब्द आपको खींच के ले ये पांचों संसार की दिशा के प्रबलतम आकर्षण हैं और यही घोरतर हो जाती है इस तरीके से घोरतर शक्तियां बनती हैं जो आपको संसार की ओर खींच के ले जाती माहेश्वर आद्या आद्या मतलब आदि आदिशक्ति माहेश्वर आदिशक्तियां माहेश्वरी भी है और अन्य इस तरह से कुल आठ सहचर्या हैं मात्रका की जो मात्रका है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 आपको कई बार सुनने को मिलेगा मैं तृप्त तो हो गया अब आज भी मर जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं सब कुछ मिल गया सचमुच में अभी उसको कुछ भी नहीं मिला अभी हमने सिर्फ उस घोर शक्ति को ही देखा है और वो घोर तरी शक्तियां आपको इस दिशा में ले जाती हैं जहां से आपको अपने कर्तव्य के दर्शन भी नहीं होते तो क वर्गा वर्गाधिशु माहेश्वर आद्या पशु मात्र ये पशु की माता है यानी पशु पैदा करने वाली पशु यानी हम जो पाशबद्ध हैं वो पशु हैं हम सब जो जीव हैं जो घोरतरी शक्तियों के आधीन है वो सब पशु हैं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 तो सबसे पहला सूत्र है आज का जो हमने रखा क वर्गाशु महाेश्वर आद्या पशु मात्र यानी क से शुरू होने वाले और इस तरीके के क आदि महाश्वरी शक्तियां ये पशु की माता है ये पशु पैदा करती है मतलब हमको इसी ने पैदा करा है मैंने हमारी सीमितता इसी ने पैदा करी है हमको पशु इसी ने बनाया है ये हमारी जननी है सचमुच में वो स्वातंत्र शक्ति है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 इसलिए उसको हम अज्ञाता माता बोलते हैं। अज्ञाता माता इसलिए कि हम उसके सच्चे स्वरूप को नहीं जानते अगर उसी को सच्चे स्वरूप में जाने तो वही स्वतंत्र शक्ति है क्योंकि शक्तियां शिव की शक्तियां दो तो नहीं है एक ही है लेकिन जब वो संसार बनाने के लिए उद्यत हुआ तो अपनी शक्ति को यह अधिकार दिया कि मुझे बांध ले मेरी आंखों के सामने पट्टी बांध दें मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं क्योंकि जब तक मैं स्वरूप में हूं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 और शिव के आंख पर पट्टी बांधी जब हम खेलते हैं ना छिपा छिपी का खेल एक वैसा ही खेल है कि तुम आंख पर पट्टी बांधो और मेरे को ढूंढो तो जब हमने पट्टी बांधी उसके बाद हम ही भूल गए कि हमारे आंख पर पट्टी बती है। और हम अपनी ही शक्ति के आधीन हो गए हमने कितने मंदिर देखे हैं शिव जी नीचे लेटे हैं माता जी एक पैर रख के हाथ में बाला लेके खड़ी उसी का प्रतीक कि शिव शक्ति के आधीन हो गए हम शिव हैं बाकी शक्ति के आधीन हो गए वो अज्ञाता माता यहां बैठ के हम पर राज करती है कोड़े बरसाती है और हम उस के आधीन कभी सुखी हो जाते हैं कभी दुखी हो जाते हैं और लगातार इन इंद्रियों के द्वारा छले जाते हैं। और इसी छल छल में खिलौने बन जिंदगी खत्म हो जाती तो जब तक हम उस अज्ञाता माता के आधीन हैं हम मोहरे बने रहते हैं खिलौने बने रहते हैं और वो हमसे खिलती जैसे ही हमको उसका रहस्य मालूम हो जाता है कि मेरी ही शक्ति है जो मुझसे खेल रही है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 मुझे अब नहीं छला जाना अब तक छला निश्चित चला गया लेकिन अब नहीं छला जाऊंगा हमने एक बचपन में भजन पढ़ा था अब लो नसानी अब न न अब तक तो उल्लू बना बनाऊंगा अब नहीं बनूंगा अब मेरे को समझ में आ गई सत्य क्या है ये समझ में आ गया तो इस माता के द्वारा अब ना छला जाऊंगा और जैसे ही यह समझ आती है तो वो खिलौने के स्तर से ऊपर उठ के खिलाड़ी बन जाता है अब वो अज्ञाता माता का स्वामी हो जाता है और अज्ञाता माता उसके आधीन हो जाती है और आधीन होते ही उसका सच्चा स्वरूप प्रकट होता है कि वो घोर अज्ञाता माता नहीं है जीवान लाल मुंडमाला हाथ में खट काला स्वरूप अब नहीं अब वो तो हमको त्रिपुर सुंदरी दिखाई देती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 और वो हमारी अपनी शक्ति के सहज दर्शन होते हैं कि हमारी अपनी ही सुंदर शक्ति है जो हम जिसके आधीन है खेल खेल में उसके आधीन हो गए थे हम उस खेल से अब ऊपर उड़ जाते हैं और ऐसा करने के लिए हमको क्या करना है वही पूरा आध्यात्म है वही ये सतोतर सूत्र है और आण वो पाए सबसे नीचे साधारण व्यक्ति के लिए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 और अगली अवस्था जब हम शांव उपाय में जाएंगे तब वो अगली अवस्था है जब हमको दुख और सुख का भी सच्चा स्वरूप दिखाई देगा कि ये भी मेरे अपने ही है मेरा ही स्वरूप है फिर वो उसमें फिर से प्रमेयता जुड़ जाएगी प्रमात्रता और प्रमेयता फिर भिन्न नहीं रह जाएगी लेकिन इसमें एक स्तर है आज हम जब कहते हैं कि यह दुख है तो हम उस दुख को अपने अहंकार से जोड़ते हैं और जब शांव पाएगा साधक बोलेगा कि दुख भी मेरा स्वरूप है सुख भी मेरा स्वरूप है उस समय वह अपने अहंकार से नहीं जोड़ेगा यह फर्क है हम अभी अपने अहंकार जोड़ देते हैं कि मैं दुखी हूं देखो मेरा पूरा शरीर बुरा हो रहा है मैं असमर्थ हूं दुखी हूं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 मन शक्ति आत्मा सभी ईश्वर चेतना में विलीन हो जाते मन विलीन हो जाते शक्ति यानी प्राण शक्ति भी विलीन हो जाती है चेतना यानी हमारी सीमित तो जो हमारी चेतना है इस शरीर के साथ जुड़ी हुई वो विलीन हो जाती है और आत्मा विलीन आत्मा यानी हमारी देह अहंता यहां पर इन चारों शब्दों की अलग विशिष्ट मीनिंग है कि जहां हमारी मन आत्मा शक्ति सभी हमारी ईश्वर चेतना में विलीन हो जाती है तो उस समय हमें बोध होता है सत्य का हम जब मन को भी विलीन कर देते हैं या आएगा मग्न सच्चा जो मग्न शब्द है मग्न मतलब प्लंज प्लंस्ट यह शब्द गोताखोरी का शब्द है अंग्रेजी में प्लज बोलते हैं प्लंज मतलब सीधे सीधे गोता लगाना गोता लगा के एक एकाएक डुबकी मार जाना जो स्विमिंग बोल्ड से ऊपर से कूदता है सीधे सीधे पानी के अंदर प्रवेश कर जाता है उसको प्लंजिंग बोलते हैं उसी को संस्कृत में बोलते हैं मग्न यानी वो अपने मन सहित अपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस के अंदर गोता लगा जाता है वो मन मन को लेकर डूब जाता है उस मन को भी अपने अहंकार को भी इसकी प्राण शक्ति को भी वो शक्ति को भी ले जाता है आत्मा को आत्मा है ना देह अहंकार है आत्मा को भी ले जाता है प्राण को भी ले जाता है और मन को भी ले जाता है इन चारों को वो सीधे सीधे ले जाके अपने चित्त के द्वारा एकाग्रता से अपनी मूल स्वरूप में अपनी चेतना में डूबा देता है जैसे हमने एक तरीका पढ़ा यह दुख है यह सुख है इसको यह तरीका है जब हम अपने बिलोंगिंग्स जैसे मेरा मन है प्राण है शरीर में अहंकार है इन सब को लेकर अपनी चेतना में डूब जाऊं कूद जाऊं सीधे सीधे सीधे जंप लगा दूं अंदर ये ध्यान में करता हूं बाहर से कुछ नहीं करना होता है। ध्यान में भी ऐसा कुछ पालथी मारने वाली बात नहीं है लेकिन जब मैं शांत चित्त बैठा हूं पूरे ब्रह्मांड संसार को देख रहा हूं चाहे नदी किनारे बैठा हूं चाहे छत पे बैठा हूं चाहे रेलवे स्टेशन पे बैठा हूं जब मैं अकेला हूं उस समय मैं ये प्रयोग कर सकता हूं कि जब मैं अपने सब कुछ अपने अस्तित्व के जो मूल अवयव हैं इनग्रेडिएंट्स हैं उनको सबको उठा के अपनी चेतना में डुबा दूं चतुर्थ का मतलब होता है वो स्थिति जब हमको अपना स्वरूप का एहसास होने लगता है जिसको टेक्निकल पर तूर्य बोलते हैं तूर्य शब्द का संस्कृत में मतलब होता है चार या चौथा तुरैयावस्था यानी चौथी अवस्था तीन अवस्था से हम भिज्ञ हैं हम जागते हैं या सपना देखते हैं या सोते हैं जागृत अवस्था अवस्था या निद्रा निद्रावस्था इनसे हम लोग विज्ञान हैं और हमारी जिंदगी इन तीनों अवस्था में घूमते हुए निकलती है लेकिन चौथी अवस्था है तूर्य की अवस्था अब क्या होता है कि तूर्य की अवस्था योगी जब हम यहां तक आ गए आधा पढ़ लिया हमने करीब करीब आड़व पाए तो इस आधी दूरी पर आकर हमको थोड़ा थोड़ा सा अनुभव होने लगता है जब हम शांत चित्त बैठते हैं समझते हैं कि यह दुख है ये सुख है मैं उससे अलग हूं मेरी चेतना इससे अलग है तो अब हमने एक शांत चित्र जो विचारते हैं भीड़ भाड़ में भी अकेले होते हैं बैठते भी सोचते हैं उस समझ में आता है कि मेरा ये शरीर है डलता जा रहा है छूटता जा रहा है बूढ़ा होता चला जा रहा है इस सब के बीच मैं तो वही हूं जो बचपन में भी इस शरीर को देखता था वो सत्य है कि शरीर छोड़ते वक्त भी देखूंगा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 उस स्थिति में एक सूर्य अनुभव होता है और उस सूर्य का जब हम जाग रहे हैं तो जागते जागते भी सूर्य अनुभव हो चाहे संसार का काम का कर हो दुकान का काम कर हो ऑफिस का काम कर रहे हैं है। तो उस समय हमको यह अनुभव हो कि हम लिख रहे हैं तो ये शरीर लिख रहा है मन लिख रहा है और हम इस सबको ऊर्जा दे रहे हैं लिख रहा है लिखने वाला अभी हम कहते हैं कि मैं लिख रहा हूं और फिर यह अनुभव होगा कि मेरा हाथ लिख रहा है मेरी बुद्धि लिखवा रही है मैं एक डॉक्टर हूं और अगर प्रिस्क्रिप्शन मरा रहा हूं तो ये लगेगा कि डॉक्टरी बुद्धि उसको कुछ लिखवा रही है पर्ची मैं इसका दर्शक हूं मैं इसको ऊर्जा दे रहा हूं बाकी मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं यह बुद्धि डिसाइड कर रही है कि क्या लिखना मैं कौन डिसाइड करने वाला मैं तो हर जगह एक करंट तो एक जैसा है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 आपकी ट्रेनिंग की चोर की तो चोरी करने क्या की दे देगी आपको अगर डकेती क्या अकल है तो डकेती करवाने लग जाएगी वो तो वही बुद्धि है उस बुद्धि को मैं ऊर्जा दे रहा हूं लेकिन मैं उससे अलग हूं निष्प्र हूं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं ये भावना जब आती है वही अनुभव गहराता है तूर्य अवस्था में वही तूर्यावस्था को फैलाना चाहिए तेल वसितम अगर आपने कागज के ऊपर तेल डाल दो फिर कहो नहीं इसको ओरिजिनल वापस कर दो नहीं कर सकता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 चाहे सपने देखें जब हम सतत चिंतन करते हैं अपने तूर्य स्वरूप का तो वो तूर्य स्वरूप की मैं कौन हूं मेरा सच्चा स्वरूप क्या है जब वो तूर्य स्वरूप का हम सतत चिंतन करते हैं तो बाकी की तीन अवस्थाओं में यानी जागृत स्वप्न और सुसुप्त में वो फैल जाती है तूर्य अवस्था फैल जाती है आशे मतलब फैल जाएगा जैसे तेल फैल जाता है ऐसे ही यह तूर्य अवस्था भी फैल जाती है सपने में भी आप तूर्यावस्था में हो सकते हो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 अगला जो मध्य अवर उसका है। कहते हैं कि तीन जो स्थितियों का संधिकाल है जागते से सोना या सोते से स्वप्न में जाना या स्वप्न से वापस सोते में जाना या सोते से जागना इनके जो संधिकाल हैं इन तीन अवस्थाओं के पूर्णीय है संधिकाल हैं उन संधिकाल में तो आपको सूर्य का अनुभव आ सकता मध्य में जागते जागते जैसे इस वक्त अपन बैठे पूर्ण तरह जाग रहे हैं तो इस वक्त अनुभव नहीं होता क्यों नहीं होता ये सूत्र बताता है कि अनुभव हमारे क्यों नहीं होते मध्य अवर प्रसवह अवर का मतलब होता है निम्न प्रसवह का मतलब होता है लीक कर जाता है हमारी जो चेतना की जो स्थिति है जो हमारी जंक्शन काल में थी निंद्रा आने के वक्त निंद्रा से उठते वक्त स्वप्न से निंद्रा में जाते वक्त या निंद्रा से स्वप्न में जाते वक्त या निंद्रा से उठते वक्त स्थिति जिसमें तुरे का स्वरूप का अनुभव होता था वो जागते में क्यों गायब हो जाता है इस वक्त जैसे हम जागते हैं जा दुकान पर काम कर रहे हैं ऑफिस में काम कर रहे हैं उस समय यह गायब क्यों हो जाता है उस गायब होने का कारण क्या है कि हम उस समय दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ हैं हम कुछ कर सकते हैं, ये हमारी क्षमता है ये हमारा सौंदर्य है ये हमारी कलाकारी है ये हमारी दक्षता है ये हमारा कौशल है यह हम दिखाना चाहते हैं और उस दिखाने के साथ में हम उस संसार पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं और जैसे ही हम ये करते हैं तो घोरतरी शक्तियां संसार में के है। जैसे ही हमने कोशिश करी अगर हमें कुछ क्षमता है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 अवर प्रसव का, का मतलब होता है कि निचली स्थिति में घुस जाना जो हमारे तूर्य की स्थिति ऊपर की तरफ जा रही थी वो हमारे निचली स्थिति में घुस तो जाता है डूब जाता है अपना सब कुछ को लेके अपने मन को अहंकार को अपने प्राण शक्ति से वो अपने स्वरूप में डूबने की कोशिश करता है और जब बाहर आता है उसमें से डूब के जब वो बाहर आता है प्राण समाचार समदर्शन वो जब अपनी चेतना को फिर जब बाहर प्रसरित करता है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 जिसने ईमानदारी से डुबकी लगाई उसको अपनी चेतना बाहर प्रसरित होती हुई दिखाई देती है। का मतलब होता है सब कुछ एकता से दिखाई देने लगता जो भिन्नता हमको दिखाई देती है वो भिन्नता शांत होने लगती है उसको सब कुछ के अंदर ईश्वर चेतना है। रूप है ये भी शिवस्वरूप है शिव स्वरूपता दिखाई देने लगती है और उसको समझ में आने लगता है कि मेरा ही मेरी ही चेतना इन सब रूपों में अवस्थित है ये सत्य है लेकिन इसका एहसास कठिन है क्यों कि जब तक हम इस माया के पर्दे के बाहर देखने की क्षमता हासिल नहीं करते तब तक यह कठिन है और इसी के कारण मध्य और प्रसव होता है कि जब हमारा देह अहंकार इस बात की इजाजत देता है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करें तो कहते हैं ये तो बुद्धि कर रही है मैं तो देख रहा हूं नहीं मेरे मैं तो मैं ही कर रहा हूं बुद्धि बुद्धि का ही की बुद्धि तो मेरे अंदर में है मैं ही कर रहा हूं तो वो मैं देह के साथ जुड़ जाता है तब हम उस समय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 ये सिर्फ डॉक्टर की या किसी व्यापारी की या ऑफिसर की बात नहीं बल्कि हर कोई जो हम कुछ जितने भी संसार के काम करते हैं उदाहरण है हम जितने भी संसार के काम करते हैं वो काम हो रहा है और यह काम मैं कर रहा हूं ये दोनों में फर्क है जो आणुपाए का आरंभिक साधक बोलता है कि मैं कर रहा हूं और आणुपाय का परपक्व साधक बोलता है यह काम हो रहा है मात्रा स्वप्रत्यय संधाने नष्ट पुनरुत्थानम अब अगर हमारा अवर प्रसव हो गया है हमारी चेतना बार बार भाग के जा रही है और हमारा तुर अवस्था से हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है तो हम उसको वापस पुनरुत्थान कैसे कर सकते हैं मात्रा का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड प्रमेय संसार सामने जो वस्तुएं रखी हैं है, जो सामने लोग हैं जो सामने बिल्डिंग है जो कुछ भी है वस्तुगत है प्रत्य संधान उसमें अपनी चेतना को जोड़ देना अभी तक क्या हो रहा था उल्टा हो रहा था वो आपकी चेतना से जुड़ रहे थे बाहरी संसार आपकी चेतना से जुड़ता है तो अंदर के रूद्र जाग जाते हैं वो आपको खींच लाते हैं संसार में हमने अभी पढ़ा था नौ गुनी हो गई मात्रा का नौ गुनी के बाद होती है पचास गुनी क ख ग, च, ज, गंग चियां टट डरना ये 50 अक्षर 50 गुनी मात्रा का हो जाती है और वो 50 गुनी मात्रा का 50 इन अक्षरों को हम रुद्र बोलते हैं ऐसे 50 बाहरी रुद्र हैं और ऐसे 50 भीतरी रुद्र हैं आपके भीतर में भी 50 रुद्र हैं आपके बाहर भी 50 रुद्र हैं और यही रुद्र इस संसार में आपको खींच खींच ले जाते आप बाहर आपसे कोई बात आपको कही गई और आपने उसको अपनी चेतना से जोड़ा बस कि झगड़ा शुरू हो गया काम बन गया किसका घोर करी शक्तियों का वो आपको खींच के लेगी आपको एक किसी ने बात बोली आपको चुप गई क्यों चुभी कि आपने उसको चुभने दिया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 अब सांसारिक कार्य चलाने के लिए उन्हें का एक बाल्टी पानी ले आना उस शब्दों को अपनी चेतना से जोड़े बिगड़ो बाल्टी पर पानी ले आएगा ये लो। आपकी पत्नी बीमार हो गई, आप स्कूटर बैठा के इलाज कराना ले जाओगे बिल्कुल ले जाओगे लेकिन इन बातों को अपनी चेतना से जुड़ने का अवसर नहीं दोगे क्योंकि चेतना आपकी है आप मन के बुद्धि के शरीर के अहंकार के मालिक हो आप चाहो तो उसको चेतना से जुड़ना चाहो तो मत जोड़ना आपके घर में क्या हर कोई घुस जाता है आप मर्जी आएगी उसको घुसने दोगे मर जाएगी उसको रोक दोगे भैया ठीक तुम बाहरी रहो। हर कोई तो नहीं घुस जाता आपके घर में कोई भिखारी आएगा घुसने जाएगा तो आप बोलो कि नहीं नहीं भैया वहीं रह दे देंगे दे तेरे को जो देना है, वहीं खड़े रहे तो हम हर चीज को अपने भीतर क्यों घुसने देते आप मालिक हो आप भूल गए कि हम मालिक आणो पाए आपको याद कराता है कि आप शरीर के मन बुद्धि अहंकार के मालिक हो आप चाहो तो घुसने दो इन रुद्रों को अंदर उत्पात मचाने दो आप चाहो तो बाहर ही रोक दो बाल्टी भर पानी लाना ला देंगे अंदर मत घुसो तुमने गाली दी ना, हम तुमको हमारा जवाब दे देंगे बाकी अंदर मत घुसो क्योंकि अब तुम हमको ना तो क्रोधित कर सकते हो ना प्रसन्न कर सकते हो ना दुखी कर सकते हो किसी ने कहा बच्चा बीमार है लो ले जाके डॉक्टर पास भी देखा देंगे तुम अंदर मत घुसो काम कर देंगे सब तुम्हारा बाकी अंदर मत घुसो यह जो योगी है वही कर सकता वो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 तो चलोग नहीं चलोगे तो अलग मुद्दा हो गया और तुमको गुस्सा आ गया अंदर से क्यों गुस्सा आ गया क्योंकि तुमने उनको शब्दों को अंदर घुसड़ने दिया अंदर के रुद्र अगर ये सत्य समझ में आ जाए कि युद्ध कैसा होता है हमारे भीतर तो हम इस युद्ध को रोक सकते हैं अगर ये समझ में नहीं आता तो हम भी फिर पशु बने चले रहते वैसी माता के आधीन खिलौने बने रहते अगर खिलाड़ी बनना है तो यह जानना पड़ेगा कि हम खिलौने क्यों बने हैं कैसे हम इस स्तर से ऊपर उठ के खिलाड़ी बन सकते छोटे छोटे प्रयोग हैं आपको किसी ने बोला ऐसा करना है और आपको लगता है करना है तो कर दो उस बात को आपके अंदर प्रवेश करने की इजाजत क्यों देते हो आप उनको अविकल रूप से देखो ये शब्द है उसमें शिवशक्ति है और वह शिवशक्ति उद्यत है आपको उकसाने के लिए संसार में खींचने के लिए और आप मना कर दे तो नहीं मेरे को कर दूंगा जो करना है बाकी अंदर घुसने की इजाजत में तो अभी बाहर कोई मांगने आएगा तो अपन उसको दे देंगे जो देना है लेकिन अंदर घुसने की इजाजत वहीं खड़े रहो ऐसे ही हम अपने अंतस में मातृका को खेलने नहीं देंगे तभी तो हम खिलाड़ी के स्तर से बात कर सकेंगे तभी तो हम खिलौने से खिलाड़ी बन सकेंगे जब हम अपने अंतस में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 मेरा अपना स्वरूप है और जिसको यह अनुभव हो जाता है तब उसको पता है कि नष्ट से पुनरुत्थान उसकी जो चेतना नष्ट हो गई थी जागने में नष्ट हो गई थी स्वप्न में नष्ट हो गई थी निंद्रा में नष्ट हो गई थी पुनरुत्थान हो जाता है उसको वो चतुर्थ स्थिति में सूर्य की अवस्था में दिन रात तीव्रवस्था वही नहीं है जो आपके तक बहुत ध्यान रखा हमारे बिल्कुल समाधि लग गई थी सूर्यावस्था वो है जब आप बोध में जिए जागरूकता से जिए कुछ भी कर रहे हैं आप कार चला रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं लिख रहे हैं बाढ़ में पानी दे रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं नहा रहे हैं हर जगह अगर आप जागरूकता से कर रहे हैं काम तो आप इन सब दृश्यों का आनंद लेंगे इस सब अभिनय का आनंद लेंगे वो सब अभिनय का आनंद लेने वाला कौन है वो परम आनंदित शिव है जो इन सबका आनंद लेगा और जैसे ही वो ऐसा करता है तो उसका और प्रसरव का पुनरुत्थान हो जाए फिर से वापस उसे तो जो लीक था लीकेज बंद हो गया जो हमारे हमारी अवस्था का अनुभव हुआ था अब उसमें जो लीकेज हो रहा था जागते से लीकेज सोते से लीकेज वो लीकेज बंद हो गया अब हम उस अवस्था को तेल बता सक्षम हम जागने में स्वप्न में और सुशुप्त में उसमें तीनों स्थान उसको आराम से फैला सकते हैं यह हमारी प्रथम हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति जो है उसके लिए आप कोई कर्तव्य विशेष नहीं उसके लिए खाद्य कुछ नहीं अखाद्य कुछ नहीं अरे ये नहीं खाना चाहिए नॉन वेज खाना वेजी खाना अब उसके लिए ना कुछ अखाद्य है ना खाद्य ना उसके लिए आप कोई पाप है ना है ना उसके लिए कुछ, है, कुछ पवित्र है ना कुछ अपवित्र है न उसके लिए कोई फर्क है कि मंदिर है और यह मस्जिद है ना उसके लिए फर्क है कि मंदिर है और यह शमशान घर है उसके लिए कोई फर्क नहीं उसके लिए सारी दुनिया अपने ही स्वरूप का विकास है क्योंकि अगर मंदिर उसका स्वरूप का विकास है तो मस्जिद क्यों नहीं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 शिव के समकक्ष हो जाता है शुतुल्य हो जाता है शिव जायते नहीं बोला क्योंकि अभी भी उसको प्रारब्ध कर्म भोगना है क्योंकि इस जीवन में जिन प्रारब्ध कर्मों के वश शरीर प्राप्त हुआ है उसको भोगे बिगैर इस शरीर को छोड़ना संभव नहीं है अभी भी इन कर्मों को भोगना है इसलिए वो और जैसे ही वह शरीर छोड़ता है वो शिव में विलीन हो जाता है उसकी शिवावस्था पूर्ण हो जाती है और जब तक शरीर है तब तक श्वासों से उसका संबंध है तब तक वो खांसेगा भी बीमार भी पड़ेगा उसका पेट भी दुखेगा सिर भी दुखेगा उसको वृद्धावस्था भी आएगी लेकिन अब उसको कर्म नहीं बांध सकते क्योंकि अब उसके सारे कर्म कौन से हो गए आगामी कर्म शिव होने के बाद सारे कर्म आगामी कर्म हो आगामी कर्म फल दे नहीं सकते यानी कैसे भुने हुए चने हो गए आप ये उगने नहीं इसको बो आप कुछ भी नहीं होगा चाहे जितनी बो नहीं कर दो भुने हुए कभी फिर से उगेंगे ऐसे ही उसके कर्म अब आगामी कर्म होते जो अब देने में अस इसलिए वो अब नहीं तो तुल और इसका शरीर छोड़ने से वो शिव हो जाते